श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम प्रथमस्कंध अथ दसमोध्याय श्रीकृष्ण का द्वारिका द्वारकागमन सौनक उवाच हवा स्वृत्थस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मृता वरिष्ठ सहानुज प्रतवरुद्धभ कथम प्रवृत्त किम कारसी तत सौन जी ने पूछा धार्मिक धाकसिरोमणिमहाराज युधिष्ठिने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आता ताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं सुतवाच वंशम करो वंश दवाग्निर्भृतम संगरोहयनोहरि निवेश निजराजरो युधिष्ठिर हम प्रतिमला बभू वह सूर्य कहते हैं संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलाहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए निशम्य भीष्म विज्ञान विधूत विभ्रम ससा सघाम इंद्र इभाजिताश्रय परिद्युपानुवर्ति पितामह और भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे काम संजन्य सर्व काम दुघा बही शिशुचो वय शोध स्वती युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ठ वर्षा होती थी पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गवें प्रसन्न रहकर कर गोषावलाओं को दूध से सींचती रहती थी नद्य फलंतो विरुद सर्वाह काम तत्व नदियां समुद्र पर्वत वनस्पति लताएं और औषदियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं ध्याधादूतात्महेतव अजातसत्रवन जंतूनाम रागि कर अजातशत्रु महाराज युद्धिष्टि के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधि व्याधि अथवा दैविक भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे उसे ताहासिन पुरे माषा कतिपया सुवेदा चिशोकाय स्वुच्च प्रिय काम व्यम अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे आमंत्रचाभ्यनुात परिसवादित आरोह रिसोिवादिता फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए कुछ लोगों समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनिया तथा गांधारी धितराष्टुस्ो यमो ब्रिको से धौम्यस्त श्रीहोम से सुतादय न से ही मुह्यनों तो विरह सागधन्वर उस समय सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी नित्राष्टजुषु कृपाचार्य नकुलहदेव भी भीमसेन धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए वे सागपाड़ी श्रीकृष्ण का विरह नहीं सह सके सत्संगान मुक्त सत्संगा संघो हा तुम लो सहते बुध कृत्यम जसो यसर्ण्य रोचनम तस्त पार सहेरह कथम दर्शन पर सलापनासन भक्त सत्पुरुषों के संग से जिनका दुस्संग छूट गया है वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर शीयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने उठने बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे सर्भेनिह अक्षेत मनोद्रुत चेत सबद्धात्र उनका चित्र चित्र द्रवित हो रहा था वे सब धन नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंध कर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे निरुन्धनोद्वास्पोत्कृते निर्यात नोम भद्रिय भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों ने नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय असगुन्न न हो जाए उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया मृदंग संखर्य गो मुखा धुंधु भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग शंख भेरी वीणा ढोल नरसिंह धुंधु नगारे घंटे और धुंधुबिया आदि बाजे बजने लगे प्रसाद शिखरारूढ़ारीक्ष वृषो समय कृष्ण प्रेम पीड़ा स्मित्षण भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियॉँ अठारियों पर चढ़ गई और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखते हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगीं छिता पत्र जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम रत्न रम गुढ़ उस समय भगवान के प्रिय सखा घुघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालल लटक रही थी और जिसका डड्ढा रत्नों का बना हुआ था अपने हाथ में ले लिया उद्धव सातके से वह परमाते विकिर जमा कुशमय रे जय मधुपति पथी उद्धव और सात की बड़े विचित्र चमक डुलाने लगे मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी बड़ी ही मधुर झाकी थी अश्रुजंता सत्या नानुरूपानुरूपास्तः निर्गुणस्थ गुणात्मनः जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे क्योंकि उनमें सब कुछ है परन्तु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे क्योंकि उनमें कोई पराकृत गुण नहीं है अन्योन्न आसे संकल्प उत्तम श्लोक चेतसा कौरवेंद्र पुरह स्त्री नाम सर्वस्वी मनोहर की कुलीन रमणिया जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी सब ही किला अयम पुरुष या एक आशी धिशेष आत्मने अग्रे गुणे भ्यो जगदात्मश निमिल निषे सुप्त शक्ति वे आपस में कह रही थी सखियों ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्मिशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्वादी समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं स एव भूयो निजो सजीव मायामूप आत्मनिरूप नामो उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रही स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्ट की रचना में प्रवृत्ति रहती है अनुसरण किया और, और व्यवहार के लिए वेदादिशास्त्रों की रचना की सवा अयम जत्पदम सूर योजतेन्द्रिया निर्जित मातरी स्वन पश्यंत भक्तों कलिता मलात्म सत्व परिमाठमती इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्र योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म है वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है योगादि के द्वारा नहीं स्वभा सख्य अनुगीत सत्कथों वेदे सुग्रीये सुच सुगृहवादीन या एक ईसो जगतात्मलीलायाम तत्र एन सखी वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादी रहस्यवादी ऋषियों ने किया है जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं परंतु उनमें आसक्त नहीं होते यदा ये नमोधि जीवंत सही सत्व दत्तेमृत दयाम जसो भवाज रूपाणी दुगे जुगे जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं तब यही ही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य सत्य ऋत दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं अहो अलम श्लाघ्यतम यदोकुल अहो अलम पुण्यतम मधोनम यदेश पति सजन्मला चक्र मड़े नचान क्षती अहो य यदुवंश परम प्रशंसनीय है क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है वह पवित्र मधुवन व्रज मंडल भी अत्यंत धन्य है जैसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर कर सुशोभित किया है अहो ब शि रस्करी अहो बत पुण्य तरस्करी कुशस्थली पुण्यु पश्य निग्रहेश स्मितावलोकम स्वतिम स्म प्रजा बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है क्यों न हो वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं निरंतर निहारती रहती हैं नौ नम्रत स्नानुतादेश यस्य सखी जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है उन स्त्रियों ने अवश्य व्रत स्नान हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी क्योंकि वे बार बार इनकी उस मधुर सुधा का पान करती हैं जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बाला आनंद से मूर्छित हो जाय करती है या शुक्ल नृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखा सुस्म प्रद्युम सांबाबसुता परिता भवम सहस्रशता परेश या न निरस्त में साधुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न सांब आम्ब आदि हैं वे रुक्मणी आदि आठों पटरानियां और भवमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्न पत्नियाँ हैं वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजाता आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट थे इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते एवं विधा गदती गिरह पुर्योषिता निरीक्षण नाभिनन सस्मृत नय ना हरिहीन हस्तिनापुर की स्त्रियाँ इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्ण पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए अजात शत्रु प्रतनाम गोपिथा मधुद्विष ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी उन्हें स्नेह वश यह हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे अथ दूरागतान सौरी कौरवान विरहा सन्निवर्त्य दृढ़ हम सिंह धान प्राजा स्वनगर प्रिय सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सातवी उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की कुरु कुरचालासेनाशा मुना ब्रह्मवर्तम्चेत्र सारस्वता मरुंधन मक्रम्य सौबीराभिपरा आनर्तावा था वे कुरु ग्य पांचाल सूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मवर्त मास्य मत्स्य सारस्वत और मरुन्धन देश को पार करके सौवीर और आभिर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए उस समय तो अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे तत्र तत्तत्रि प्रत्युद्यारण सायं भेजे सम्पश्या मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहारादि के द्वारा भगवान का सम्मान करते सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या बंदन करते यह उनकी नित्य चर्या थी ये श्रीमदभागवते महापुराणे पारमश्याम सहीतायाम प्रथम स्कंधे नयोपाख्याण द्वारिका गमनम नाम दशमोध्याय